बचपन की दिन भुला न देना हो बचपन के दिन बुला न देना आज हंसे कल रुला न देना आज हंसे कल रुला न देना हो बचपन के दिन बुला न देना लंबे हैं जीवन के रास्ते आओ चले हम गाते हंसते लंबे हैं जीवन के रास्ते आओ चले हम गाते हंसते गाते हंसते आ हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब आज की बात यह है ना कि आज जो हम बात आपसे शुरू कर रहे हैं सबसे पहले तो आपको यह बता दे 301वीं बार ठीक है ना तो अब 301वीं बार जब बात शुरू हो रही है तो चलिए आज एक नियम और बना लेते हैं सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि गाना कौन सा था इस गाने को पहचानना बहुत आसान था क्योंकि इसमें तो बहुत सी पहचान वाली चीजें थी हाँ हाँ तो हमेशा हम आपसे कहते हैं इतना हिंट देने की जरूरत नहीं लोग समझदार हैं गाना सुनते हैं सबको अच्छा गाना याद ही रहता होगा मगर आप बता देते हैं अच्छा चलिए हम बता ही देते हैं में ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए वो व्राज तो दुहाई दुहाई है दुखाई। हाँ साहब तो ये गाने में खास बात क्या थी इस गाने में इतनी बार बातें कही गई थी और इतना म्यूजिक था ना वो अपने आप में एक अलग पहचान थी तो चलिए साहब ये तो बात हो गई उस गाने की जो बीत गया और जो आने वाला गाना है ना वो भी आपको अभी ही बता देते हैं पहचानते रहिए है इस पूरे समय और फिर अगले हफ्ते आपको बताएंगे कि गाना कौन सा था इस हफ्ते हम बात करेंगे अपनी एक बहन जी से यानी हमारी दीदी से और उनसे बात करने की वजह यह है कि हम जिस दिन यह प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो जिंदगी के एक मोड़ पर आई है मोड़ क्यों मोड़ इसलिए बता रहे हैं आपको अरे साहब हर जन्मदिन एक मोड़ होता है ज़िंदगी तो जलेबी की तरह होती है ना घूमती फिरती आप मुड़ते मुड़ते मुड़ते मुड़ते खड़े वहीं रहते हैं मगर न मालूम कहाँ से कहां पहुंच जाते हैं तो साहब उनका जन्मदिन है कल और आज वो अपने पीछे यानी अतीत की कुछ बातें हमारे साथ करने जा रही हैं तो मधु दीदी नमस्ते और अब आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपको सबसे पहली याद क्या है Uh, सबसे पहली याद अपने घर की होती है या? जैसे हम लोग बरेली में थे हमारी दादी थी हमारे चाचा लोग थे अम्मा बापू चाचा चाची और बाद में तुम भी आ गए थे वाह वाह और उसके बाद नहीं कोई खास बात कोई खास याद आपको जुड़ी हुई हो जैसे अभी आप एक वो बता रही थी कि माथे पर बिंदी लगाने के लिए yes, ब्लेड का इस्तेमाल yes, yes. तो बताइए तो क्या कहानी बता रवि तब तुम बहुत छोटे थे बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे हुँ. और तुमको चारपाई पर लिटा करके पहले चारपाइया ही हुआ करती थी हाँ. उस पे तुमको लिटा करके हाँ. और हमारी बुआ जो थी हाँ. कलाकार बुआ मुन्नी बुआ वो ब्लेड तुम्हारे माथे पर रखती थी Hmm. और उसमें छोटी सी ब्लेड काली लंबी सी हल्की हाँ, सी लंबी हाँ. बिंदी लगा दिया करती थी वाह वाह कितना और उस बिंदी को देखकर कौन क्या कहता था नहीं सब तारीफ ही करते थे क्योंकि बच्चा ही इतना सुंदर था मगर चाची मगर चा, चाची का छोटा सा बच्चा जब उसके पर साहब जिन चाची का जिक्र हो रहा है ना वो मेरी माता जी है <laughs> नहीं चाची को ये लगता था ना इतना छोटा सा बच्चा है उसके माथे पर ब्लेड रख करके और बिंदी लगाई जा रही है लेकिन जब सब लोग बच्चे की इतनी तारीफ करते थे कि काली बिंदी है उसको नज़र नहीं लगेगी और हाँ। तो फिर उनका भी हो हो, हाँ, हाँ, हाँ, मैं आपको बताऊ वैसे दीदी दी, ये तस्वीर तो मैंने देखी है बचपन की मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये बिंदी जो लगती थी ये ब्लेड से लगती थी मतलब यह आइडिया ही कितना अनोखा अनूठा अनोखा है कि ब्लेड की डिजाइन को उन्होंने कल्पना की कि इससे बिंदी भी बनाई जा सकती बीच में हर रख के था तो खतरनाक आइडिया मगर सुंदर ही था लेकिन अब और बताइए साहब आप आप मतलब मेरे ख्याल से बचपन में में तो तो शायद सबसे बड़ी है ना घर परिवार में, तो आपको और बच्चे तो थे नहीं तो खेलने कूदने के लिए कौन आपके साथ रहता था हमको सबसे ज्यादा खेलने कूदने के लिए मिलते थे जो हमारे पड़ोस में ही क्योंकि हम लोगों की गली में सिर्फ दो ही घर थे एक हम लोगों का था और एक हमारी चाची का घर था मतलब हाँ, के नाना का, नाना का। हाँ, हाँ. तो वहां पर मैंने अरेन्ज लव मैरिज भी की थी भाई बहुत विचार के थे <laughs> हमारे साथ और वहाँ पर भी बच्चे थे और सूरज मामा की बच्चे थे जैसे नौरा थी और मौसी क्योंकि ललिया मौसी वहीं रहती थी हाँ। तो कुमकुम थी नीलम थी हाँ। ये लोग मगर हम लोगों को बहुत कम बच्चे खेलने को मिले अच्छा अच्छा, अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप ये कहेंगी कि चूंकि कम बच्चे थे तो इसलिए आपको खेलने कूदने में घर से ज्यादा मजा स्कूल में आता होगा स्कूल में भी आता था लेकिन घर की बात फिर हर समय आप रहते हैं बहुत वहाँ भी अच्छा लगता है तो आपके पास क्या घोड़ा या साइकिल थी वो जो लकड़ी का घोड़ा होता है बच्चे नहीं तो मेरे पास नहीं था वो लकड़ी की काठी और काठी पे नहीं वो नहीं था लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा अरे हम लोगों का जो बगीचा था वही कितना इंटरटेनमेंट का साधन था सच में है ना हम लोग तो बगीचे के बारे में कुछ नारंगी का पेड़ जो था उसके पास में एक छोटी सी दीवार भी बुआ अच्छा। तो हाँ। बुआ और हम लो, सब लोग चढ़ जाया करते थे आ, बुआ आप आपसे कितनी बड़ी थी बुआ हमसे लगभग तेरह साल बड़ी थी ठीक अच्छा। हाँ। है ये बड़ी बुआ को मतलब मुन्नी बुआ को कह रहे हैं और बिट्टू बुआ मेरे ख्याल से आठ साल बड़ी रही होंगी अच्छा, तो हो है। है तो चुकी थी जब हम पैदा हुए तो तो वो तो कभी कभी आती जाती थी बस उनसे इतना ही था अच्छा वो जो साइकिल की कहानी आप बता रही थी साइकिल कहानी रवि बहुत मजेदार है तुम बहुत तुमने जबरिया हक जमाया है हमारी भी और तब कोई बहुत महंगी या वैसी साइकिलें नहीं आती थी बड़ी साधारण साइकिलें होती थी साइकिल की बात कर रही है मेरे ख्याल से तिपहिया ही साइकिल थी हाँ क्योंकि मेरे ख्याल से दोपहिया साइकिल तो मैंने काफी बड़े होने तो वो जो तिपहिया साइकिल थी वो एक बच्चे के लिए आ जाती थी और उसपे दो तीन निपट जाते थे मतलब हाँ मतलब हाँ सच बात है है ये हम, ने ने, हम ये नहीं नहीं तो तो होता ही, हाँ ही। तुझे अभी भी तो भी याद कि हाँ कि कपड़े कपड़े बढ़ते थे हाँ और हाँ कपड़े भी होते भी बढ़ते थे और होते हाँ हाँ। वो तो चाहिए कि मेरे मतलब आपके जगह पर कोई बड़े भाई साहब नहीं थे वरना मुझे उनके ही कपड़े पहनने अच्छा फिर क्या हुआ उस साइकिल को तुम ये तो हमेशा कहते थे मधु दीदी की है हमेशा तुमने कभी नहीं कहा मेरी है मगर हाँ। हम उसको छू नहीं सकते <laughs> कभी नहीं छूने देता था मतलब साइकिल मधु दीदी की थी मगर मधु दीदी को उसे छूना अलाउड नहीं था बिल्कुल नहीं, हाँ। नहीं ओके दीदी आपको बुरा नहीं लगता था पता नहीं अब इतना तो मतलब हो सकता है शायद लगता भी हो हो उस समय लगता हो, लेकिन अब मतलब, तो मज़ा ही आता है हाँ, अब हाँ, वो देखिए मैं हमेशा मीठी होती हाँ. अच्छा आपको याद होगा मैंने एक एपिसोड में आपको यादों के बारे में बताया भी था ना कि यादों यादे जो है ना वो आदमी की एक बहुत ही खास चीज है क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क जो है ना वो स्टोरीज याद करता है और सब स्टोरीज का क्या होता है कि जो यादें होती है ना वो एक छोटी सी याद और बाद में जब हम उसको याद करते हैं तो उसके पीछे एक स्टोरी बना, ले बना लेते हैं ले बिल्कुल ऐसा ही होता है और इसी कनेक्शन में मुझे एक और बात याद आ रही है वो ये है कि हम लोग तुम्हारे नाना जी के घर गए और हमारा शशि जो था बहुत बदमाश था आहा? इसमें कोई आ, मतलब क्यों अभी भी भी है ही नहीं। नहीं बदमाश है। बहुत तो बदमाश बदमाश अरे दुष्ट दुष्ट आत्मा आत्मा से भी एक स्टेज आगे अच्छा सुनो तो नानी जी जो थी हाँ। वो चारपाई पर बैठी हुई थी बड़े आराम से तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भी पैर छू लो नहीं छुआ तो उन्होंने कहा बेबी तुम यहां आओ बेबी आए तो पता लगा नानी जी ने उनके पैर छू लिए अरे और फिर पता नहीं क्या रिएक्शन हुआ कि बेबी बेबी ने भी उनके पैर छू लिए मतलब हां शशि शशि ने भी उनके हाँ। पैर छू लिए तो ओ, ये सब देखिए कैसी कैसी कैसी बातें याद रह जाती हैं यानी जिनका कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है मगर वो एक घटना मानव मस्तिष्क में छाप बनकर रह गई है आ, हम भी ये कहना चाहेंगे ये हमारी जो मधु दीदी है ना ये ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थीं जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त तो मेरे लिए तो ये बड़ा फैसिनेटिंग आइडिया था कि अरे ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर है मेरी दीदी ओ क्योंकि हम गानों से चिपके रहते थे गाने सुनना हमारा शौक था शादी के बाद जब आए मधु दीदी ने पता नहीं कैसे ये महसूस कर लिया कि हमको रेडियो सुनना गाना सुनना बहुत पसंद है तो भैया अगली बार से जब अनाउंसमेंट फरमाइशी प्रोग्राम होता था तो बेटा हम इस, इस दिन बोलेंगे तुम चाहो तो सुन लेना कभी ये नहीं कहती थी कि ज़रूर सुनना और पता चला फरमाइशी प्रोग्राम में हमने तो हींग लगी ना फिट करी हमारा नाम आ रहा है नीमा रवि रवि श्रीवास्तव और शशि श्रीवास्तव हम इतने पगला जाते थे इतने खुश हो जाते थे कि अरे दीदी ने ना हमारा नाम लिया अपनी मीठी मीठी आवाज लिखती होगी तुम्हें याद नहीं है। हाँ ये बात सही है साहब ऐसा आप नहीं कह सकते भेजती थी ये अक्सर होता है की वो चिट्ठिया वहाँ जाती है कभी काउंट में ली जाती हैं और कभी अच्छा, नहीं ली जाती हैं। पहले है। तो हम लोग तो लिखते, लिखते थे। है कि नीमा कोई और हो, नीमा दुनिया में एक ही हो ये नहीं नहीं नहीं साहब, अब दी। तो ये कह सकता हूँ कि आप डेफिनेटली हमारी चिट्ठिया लेती थी बस क्योंकि आपके पास तो हजारों चिट्ठिया आती है अब उसमें से कौन सी ली जाती है हम लोग लिखते थे गाना है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हाँ। इसके लिए एक बार 180 खताये थे ओके, ओके। अच्छा साहब देखिए हम लोग कहाँ से कहा चले गए हम अभी आपके बचपन पर ही टिके हुए हैं बचपन की कुछ और बड़ा भी होने दो नहीं पहले थोड़ा बचपन की बात देखिये आज का ये ये पूरा एपिसोड, एपिसोड हमारा है ना, ना? तो तो तो हम हम एक तरह से पुनर्जन्म पुनर्जन्म ले रहे हैं। हैं। तो में में तो बचपन की ही बातें होंगी अब आ, आप आपको हम बगीचे के बारे में बताते हाँ। हमारे घर आजकल कोई बच्चा टेप से भी पानी डालने को नहीं तैयार होगा हमारे घर में हमारे बाबा ने जिस तरह का बगीचा प्लान किया था उसमें गुलाब के घेरे थे उसमें देसी गुलाब लगे हुए थे और एक नहीं बेटा एक दो इस तरह से कई क्यारिया थी हाँ मुझे ल, मुझे याद आता है कि उस बगीचे में करौदे का भी एक पेड़ हाँ, करौंदे का, तो, का, का पेड़ था वो सन सैतीस का है करौदे का पेड़ और सन सैतीस में बाबूजी की शादी भी हुई थी और ग्रह प्रवेश भी एक ही दिन वाह अरे वाह क्या बात ये तो साहब मुझे भी नहीं मालूम था ये तो आज आपने हम लोगों को एकदम जीके बढ़ा दी बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया और बसंत का दिन था नहीं बसंत पंचमी के दिन शादी हाँ, हाँ, तो तो हा, तो हाँ। अरे की? तो हम आपको हाँ। तो आज कल के बच्चे तो टेप से भी पानी डालने को नहीं तैयार होते हैं हमारे यहाँ बच्चों में झगड़ा हो जाया करता था क्यों इन्होने इतनी देर नल चलाया अब नहीं हाँ हैंडप वो दोनों लाला लाला चाचा और लाला लगते इस बात पर तो साहब ये तो बहुत बढ़िया बात है यानी कि एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और काम का काम खूब अरे खूब फलते थे बेटा नारंगिया कितनी होती थी नारंगी का कितना आचार बनता था हमने गुलाब के फूल और करौंद हाँ। बहुत लगे खराब तो हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, है अच्छा और आप अपने ननिहाल के बारे में कुछ बता रही थी भाई हमारा ननिहाल का मामला जो है वो बिल्कुल सीक्रेट है और हम नहीं चाहेंगे की हम उसे नहीं, नहीं, मगर आप बता रही थी ना कि वहाँ पर बच्चे नहीं थे कोई बच्चे नहीं थे ये बात। और आपके नाना के घर में बगीचे जो थे उसकी बात बताइए। नहीं, नहीं वो हम आपको बता रहे की ये हमारा जो वहां का था जैसे यहाँ तो सब ओपन में था एक जैसे दो प्लॉट बराबर के ले लिए एक प्लॉट में घर था और कोई बच्चे अच्छे थे नहीं और उस समय वहां पर लाइट नहीं थी हाँ। तो हमारे बाल मन को वहां का अंधेरा नहीं भाता था आ, और मगर बगीचे में मजा बहुत आता नहीं, था नहीं बगी अपने घर के उनका क्योंकि बीच से कुंडी खोल करके चले जाओ लगता था हम दूसरे प्लॉट में, दूसरे दूसरे में या दूसरे के और उनके कोई पेड़ की देख नहीं सकता था कुछ नीचे था हाँ। कि वो किसी को दिखता नहीं था की वहां पर कुछ भी है आप दरवाजा खोलिए जाइए फलों के पेड़ है सब्जियां है सब है लेकिन ओके देख नहीं सकते वो साहब वो स्ट्रेंजर थिंक्स है आता है ना सीरियल आजकल तो स्ट्रेंजर थिंग्स में एक अदर वर्ल्ड की बात होती है वो जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड है हाँ। तो मुझे लगता है कि मधुदीदी का ननिहाल वो अपसाइड डाउन वाला था क्या चलिए <laughs> <laughs> <coughs> अच्छा साहब एक बात बताइए अब आप अपने स्कूल की कुछ बातें बताए स्कूल की बातें हमने तबला भी सीखा डांस भी सीखा लेकिन ये ना पूछेगा कि आया कितना नहीं, नहीं देखिए बात यह है ना कि जो सीखा उस सीखने, सीखने के दौरान आ, क्या हुआ वो बताइए सीखने में बहुत मजा आया नो no डाउट फिर पढ़ाई करने लगे वो भी बात अपनी जगह पर दिदी है बताइए क्या डांस और तबला सीखने का काम स्कूल में हुआ या घर में नहीं डांस तो घर में सीखा तबला हमने एस सब्जेक्ट भी लिया था दीदी एक चीज और बताइए हमने सुना है दादी जी यानी जिनको हम लोग अम्मा कहते हैं दादी जी हारमोनियम बजाती थी सीखती थी ये हमको नहीं याद है क्योंकि उनका हारमोनियम तो हम ले आए अपने पास हैदराबाद नहीं हमें बिल्कुल मतलब हमारी चाची ना? नहीं, दादी। नहीं, हमारी दादी हमें नहीं याद है। हम लोग की दादी हमें नहीं मालूम है हमने कभी नहीं उन्हें बजाते बजाती मगर हम लोग की दादी का हारमोनियम हाँ हमारे पास है। हमारे पास है मतलब अरे वाह लगा के रखे और फोटो भेजना जरूर हाँ बिल्कुल जरूर अच्छा आप अपने स्कूल के बारे में बताइए अपनी टीचरों के बारे में बताइए मैंने सुना है सुषमा मांगलिक नाम की आपकी कोई क्या जी हाँ। सुषमा मांगलिक हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी टीचर हाँ। नहीं अच्छा आ, हाँ आपके स्कूल का नाम क्या था जी जी आई सी गवर्नमेंट कॉलेज हाँ गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुझे याद राजकीय बालिका बिल्कुल सही बरेली वो जो सुषमा चार आंटी है उनसे हम मिले हुए हैं वो भैया चाचा की बहुत अच्छी मित्र थी हाँ हम उनसे मिले हुए हैं। देखिए, मैंने जिक्र ही सिर्फ इसलिए किया कि मैं चाहता था कि आप उनके बारे में कुछ बताइए। अच्छा। सुश्री सुषमा मांगलिक हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी जीजीआईसी बरेली में और वो बहुत ही डिसिप्लिन लेडी थी अच्छा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन यानी की उनको लोग अपना आदर्श मानते थे हम तो सुना मुझे एक याद आ गया है। बताएगे, हाँ, बताएगे, वो बताएगे, वो बताएगे। हमारी माँ को एक्चुअली हाँ, हाँ. एक हमारे जुगल किशोर अंकिल थे जो बाबू जी के साथ काम करते थे तो वो अपनी वो लोग कैलकटा चले जाया करते थे अपने ननियाल उनकी बेटी और माँ उसकी वो हमको अपनी एप्लीकेशन दे गई थी हाँ। और हम हाँ, वो एप्लीकेशन देना भूल गए हाँ। और उस लड़की का नाम कट गया जब वो वो आई तो अभी, वो तो आ, मतलब बड़े लोगों में भी इससे ताल्लुकात खराब होने लगते हैं तो अम्मा गई बहुत अम्मा ने रिक्वेस्ट की वो नहीं मानी तो अम्मा ने कहा अच्छा ऐसा करिए आप हमारी लड़की का नाम काट दीजिए अच्छा वाह बहुत अच्छा और आप उसका नाम लिख लीजिए हम कहीं भी एडमिशन या एक साल प्राइवेट पढ़ा देंगे हाँ, वाह वाह ने कितना सुंदर सुंदर बहुत उपाय सुझाया लेकिन फिर उसके बाद उनको ही शायद नहीं अच्छा लगा और उन्होंने उस हाँ। लड़की का भी नाम लिख लिया वाह वाह वाह वेरी गुड वेरी नाइस nice, बहुत हाँ। बढ़िया मतलब उनके आपसे आपके घर से पारिवारिक सम्बन्ध होने के बावजूद वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने अपने को नहीं तोड़ना हाँ। मतलब हाँ। हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ। हाँ। स्वीकार कर लिया हम हाँ यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहेंगे की बड़ी अम्मा यानी मधु दीदी आपकी अम्मा सचमुच में बहुत सुलझे विचारों वाली और हमेशा प्रॉब्लम अगर है तो उस पर बैठ के सर पे हाथ रख के हाय हाई ना करके बल्कि सॉल्यूशन की ओर तुरंत चल देने वाली खोजने वाली अच्छा क्या ये कह सकते हैं कि वो अपने समय से थोड़ा आगे चल रही थी और साहब उनका जो जैसे उन्होंने इस समस्या का समाधान किया मुझे तो इसके समाधान में केवल एक ही बात याद आ रही है कि वो राजा के पास दो स्त्रियां पहुंच गई और दोनों ने कहा कि ये मेरा बच्चा है तो राजा ने कहा क्या कि भाई कैसे इसकी पहचान की जाए तो उसने कहा ऐसा करते हैं कि आरी से कटवा के बच्चे को आधा आधा दोनों को दे देते हैं तो असली माँ ने कहा कि नहीं तुम उसी को दे दो और साहब इस प्रकार से निर्णय हो गया कि असली माँ कौन है हाँ। तो पर पर भी मैं ये कि कि निर्णय पक्का हो गया कि असली निर्णय करता कौन है आपकी मतलब हमारी चाची हाँ। जी ने जो निर्णय जिस तरह से किया ये ऐसा निर्णय कर पाना ये तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का हाँ। जजमेंट जैसे अच्छी पोजिशन पे किसी तरह से पहुंचती तो जिस तो फील्ड में होती successful बहुत successful होती। बहुत सक्सेसफुल और लोगों का बड़ा भला होता अच्छा, है हा? आ, हा? आ, अम्मा जो थी बाबूजी को कैंसर हो गया था बाद में तुम्हें मालूम है हा? अच्छा तो बाबूजी हमारे बहुत नेक दिल लेकिन बहुत कमजोर दिल थे हाँ। बाबू जी को बहुत डर लगता था कि हमारी डेथ हो जाएगी तो तुम लोगों का क्या होगा हाँ। ये होगा होगा होगा वो हो हाँ। और मरने में बहुत तकलीफ होती होगी उसके बाद हाँ। क्या होता तो हो हाँ। तो फिर तो मैंने कहा ये बताओ हाँ। कोई घर ऐसा है जहाँ पर मृत्यु नहीं होती है हाँ। और क्या जब तुम नहीं थे तो ये दुनिया नहीं चल रही थी क्या तुम्हारे चले जाने से दुनिया रुक जाएगी थम जाएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बाबूजी डरते बहुत थे तुझसे तो अम्मा कहती अम्मा ने कहा तुम क्या हमेशा बाबूजी को भी कैटरेक्ट था तो वो कहते थे क्या तुम चाहते हो तुम इसी तरह से यू यू करके चलो तुमसे चला नहीं जा रहा है छड़ी से भी तुम्हें सहारा नहीं मिल रहा है तुम्हारी आंखों पर इतना मोटा चश्मा लगा तुम नहीं चाहते हो तुम्हे नई नई आंखें मिल जाए तुम भी खूब कूदो उछलो अच्छा ये क्या है किस बात का तुम्हें मोह हो रहा है अच्छा अगर हम कहीं चले गए और कोई ना हुआ हमें आ, बोली तुम क्यों फिकर करते हो हम तो हैं तुम्हारे साथ और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम पहले जाओ अच्छा तो ही कहती थी बिल्कुल हाँ। इतनी बहादुरी ये बहादुरी ये और मतलब इतना विश्वास गीता के वाक्यों पर बहुत कम देखने को मिलता है और मैं तो ये कहूंगा की ये प्रैक्टिकल गीता जो चाची ने बताई ये अपने आप में एक मतलब अजूबा है मैं यही कह सकता हूं प्रशंसनीय है तो है ही मगर चाची की प्रशंसा भतीजा करे तो कुछ मजा बात, नहीं आएगा हम हम कर रहे हैं हम तो और बहुत बाद में हमने उनको मैं तो ये कहूंगा साहब कि आप सभी श्रोता एक बार ये सोचें कि हम लोग जीवन शरीर माया इन सब चीजों में कितना पड़े रहते हैं और एक ऐसी महिला जिसने की अपने सामने अपने पति को कैंसर ग्रस्त देखा और वो उस पति को हिम्मत बढ़ा रही है ये अपने आप में एक बहुत, बहुत ही दुर्लभ कृत्य है और शायद इतनी हिम्मत हम सबके अंदर आ जाए तो एक मतलब एक नया संसार ही तैयार हो जाएगा हमारे लिए भी और शायद हमारे आसपास के लोगों बिल्कुल सही बात कही आपने और मगर हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज उनके बारे में सुन के और हम बड़े हिम्मती हो जाएंगे ना जी ना। नहीं कोई बात नहीं साहब जिसके अंदर हाँ, जितनी हिम्मत आ जाए उतना अच्छा। है हाँ, साहस तो मिलता हाँ। है कि हाँ ऐसा भी हो सकता जब बाबूजी को ले जा रहे थे रात में तो क्योंकि उनको कैंसर था और बॉडी में ऑपरेटेड थी ना तो उसको रोक नहीं सकते थे उससे डेथ की बात की बात बता रहे हैं हम डेथ की बात बता रहे हैं तो मैंने कहा नहीं इसको कर दो मतलब तो तो तो जब जब वो वो लोग लोग जा जा रहे थे, तो जा रहे थे तो अम्मा ने हमसे कहा कि देखो बेटा यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं अलग हो गए हैं अब हमको सामान्य जीवन जीना है उनके बिना भी वाह है ना क्योंकि अब उनको आना नहीं है पहले जैसे बाबूजी कहीं चले जाते थे तो हम लोग खाने में खिचड़ी बना ली तहरी बना ली पराठा बना लिया काम खत्म अम्मा ने फिर सब रेगुलर बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे याद है कि जब अम्मा की डेथ हुई और अम्मा को ले जाया गया तो अम्मा के कहे वो शब्द मुझे उस लम्हे भी याद आए कि यहाँ से हमारा जीवन अलग हो गया है और हमें बहुत अच्छी तरह से जीना है संभलना है और आगे चल आगे है। चलना है ये नहीं कि उसी बात पर बिल्कुल अड़े रहूं क्योंकि जीवन सबका अलग अलग है हर सोल अपना अपनी यात्रा अलग अलग, अलग शुरू करती है अलग अलग ख़त्म करती है ये तो सिर्फ एक यात्रा है एक क्या कहा जाए कुछ, कुछ मत कहिए इसके बाद मैं केवल आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतनी अच्छी बातें हम लोग को बताई और इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं कि आज आप, मतलब आपने ऐसा हमको मौका मिल गया कि जब हम लोग सच में किसी एक वाणी के जादूगर के साथ बैठ पाए तो साहब चलिए अब इसके साथ ही हम आप सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना समय दिया हमारे लिए हमारी बात सुनी देखिए हमने तो आपसे पहले भी कहा था ना कि बातें करते रहिए तो बातें चलती रहेंगी तो साहब हमने ये बातें की और हमने बातें ही आपको सुनाई हैं हमारे बातों में कोई संदेश ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा लेकिन संदेश मिला मगर आपकी कोशिश के बिना अगर कोई संदेश मिल जाए तो जरूर ले लीजिए और आपस में बातें करते रहिए नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार रुतु बदले जीवन बीते दिल की तरण न पुरानी तु बदलिया जीवन बीते दिल की